हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे बहुत से पीड़ित छात्र हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि तो कैसे पढ़ाई में एकाग्रता होना उ कैम वी कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज तो लगते है की बहुत से छात्रों की एक ही समस्या है क्योंकि इतने से हमारे पास रहते और एक ही प्रश्न पूछते है जो तो वास्तव में साधु के पास जाके तो ऐसे प्रश्न पूछ नहीं तो ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए की भगवान कौन है कैसे भगवान के पास जन्म है भक्ति साधना क्या है लेकिन फिर भी इतने से छात्र हमारे पास आते हैं और हमको जवाब देना है तो क्या जवाब देना है तो पहले इनकी स्थिति का थोड़ा विश्लेषण करना चाहिए तो क्यों इतना सब पीड़ित होते हैं, क्यों इतने सब दुखी होते है की हमको कहते हैं कि तुम तो मेरे सिर पर इतना सब तो इतना सा उपद्रव होते हैं कि मैं प्रयास करता हूँ पढ़ना लेकिन उसमें रुचि नहीं होती है और एकाग्रता नहीं होती क्या करू मैं जानता हूँ की पढ़ाई करना चाहिए तो फिर भी उसमें रुचि नहीं है और इसलिए एक आकृत नहीं होती तो क्या हाव छात्र क्या हाव है तो जीवन का एकदम शुरू से एजुकेशन का शुरू होते हैं और माँ बाप की उद्देश्य है इच्छा है कि वो सब भौतिक अनुसंधान वो सब इन्फॉर्मेशन इनके बच्चे के सिर में डालेगा साइंस मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ सीख लो जो तो बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप संतुष्ट होंगे और माँ बाप की आकांक्षा है कि हमारे बच्चे तो बड़ा साइंटिस्ट होगा बड़ा डॉक्टर होगा या बड़ा हो इंजीनियर होगा तो इतनी सी बड़ी इच्छा है तो बच्चे प्रयास करते हैं पढ़ाई में लेकिन इतना सा करने से तो ऊब जाते हैं और दूसरी बात है कि तो टीवी भी देखते हैं और उसमें इतना सा एडवर्टिजमेंट है मजाक करो Have fun, enjoy life, folks. तो इच्छा होती है मजाक करना खेलना disco जाना cinema जाना modern होना fashion पहनना तो ये सभी इच्छा होती है लेकिन अवसर नहीं होते क्योंकि थोड़ा ही करना है तो इसलिए एक आग्रह नहीं होती क्योंकि कितने सा पढ़ाई करना है और तो सब लोग तो आइंस्टाइन जैसे इंजॉय नहीं होते तो वो एक बात है और, और दूसरा शराब से वो प्रचार होते मजा करो एंजॉय करो एंजॉय लाइफ तो ऐसे है ही वो आज के जमाने के जवानों तो बहुत शब्द होते तो नहीं जानते तो क्या करना तो पढ़ाई करना या इंजॉय करना तो क्या करना चाहिए और ऐसे ही है, बैठते हैं और प्रयास करते हैं पढ़ाई में एकाग्रता तो पूर्वक करना लेकिन मन एकाग्र नहीं होते एकाग्रह यही शब्द का क्या मतलब तो एक विषय पर होना एक विषय पर चिंतन होना लेकिन धिमक तो इधर उधर जाते हैं भगवदगीता में श्री कृष्ण कहते हैं ये आत्म का बुद्धि एक हा कुरो नंदना बाहुशाखा ही अनंत बुद्धि हो गए व्यवसाय नाम तो ये व्यवहारिक उपदेश है भगवदगीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति का उद्देश्य एक है तो वो पूरा काम कर सकते हैं और अगर अनेक उद्देश्य होते हैं तो किसी भी काम अच्छी तरह नहीं कर सकते तो ये व्यवहारिक सलाह है कृष्ण की तो क्या होते हैं तो आज के जवानों जवान शेर में तो इतना जोर माँ बाप से लेकिन इतनी सी इच्छा नहीं होते में तो क्या एडवाइस है हमारा तो मैं जवाब देता हूँ कि मैं भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था <laughs> मैं कैसे सलाह दूंगा मैं स्कूल में तो कहू या नहीं चाह लेकिन इतने अच्छा मार्क्स ले क्योंकि पढ़ाई नहीं किया था मैं देखता था कि तो इतने सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं पढ़ाई में फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं फिर इंजीनियर डॉक्टर इत्यादि बन जाते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होते हैं तो मैं क्यों एक ही मार्ग में जऊंगा तो क्या फायदा होते हैं तो इतने सब प्रयास करने से संतुष्टि नहीं मिलते तो ऐसे uh, ही पाव खड़ा हुआ पाव प्राप्त करने के लिए तो प्रयास करने का क्या आवश्यकता है तो ऐसे सोच तो संतुष्ट नहीं था पढ़ाई नहीं करने से लेकिन मैंने सोचा कि जो तो सक्सेस्व मतलब हम सब दुखी है जगत में तो अवसी से दुखी होना तो बिजी से दुखी होना अच्छा है मैं ऐसे सोचता तो मैं सोचता था कि जीवन का उद्देश्य नहीं है खाली अच्छा मार्क्स मिलना और यूनिवर्सिटी जाना और खुद को बड़ा डॉक्टर इत्यादि बनना मैं सोचा था कि जीवन का उद्देश्य इससे उत्तम है और इसलिए पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं है तो मैं सबको ऐसे सलाह नहीं देता हूँ तो अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ो लेकिन साथ ही साथ जीवन में आध्यात्मिक उद्देश्य होना चाहिए अगर हम हमारा जीवन में तो खाली भौतिक उद्देश्य होते हैं तो अवश्य ही मन में संतुष्टि नहीं होगी तो किसी काम में एकाग्रता नहीं होगा अगर मानसिक असंतुष्टि होती है तो कैसे हम किसी भी काम में एकाग्रता सही करेंगे तो संभव नहीं हो संतोष होना चाहिए तो संतोष कैसे होना तो केवल भौतिक प्रयास से संभव नहीं है क्योंकि हम खाली शरीर नहीं है हम मन भी नहीं है हम आत्मा है और आत्मा संतोष के लिए आध्यात्मिक कार्य अर्थात भक्ति सेवा करना चाहिए कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए तो यही है हमारा परामर्श है छात्रों के लिए माँ बाप के लिए बच्चे के लिए वृद्ध लोगों के लिए शिक्षित लोग के लिए अशिक्षित लोग के लिए सब के लिए यही परामर्श है कृष्ण भक्ति कीजिए। इससे आपका जीवन सफल होगा धन्य होगा और अगर कृष्ण भक्ति नहीं करना है तो किसी काम में भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते अगर आप पढ़ाई में एकाग्रता होते हैं तो वो आचा है पढ़ाई के लिए औ कर मार्क्स में नहीं है लेकिन अचा मार्क्स प्राप्त करने तो जीवन की परम सिद्धि नहीं है जीवन की परम सिद्धि है इसी परीक्षा उत्तीर्ण करना इसी एग्जाम पास करना मतलब जीवन का अंत में एक बड़ी परीक्षा होगी जिसमें हमारा पूरा जीवन का कार्यकलापो चिंतन सभी प्रकार का प्रयास सब जो हम बल दिया है तो वो सब परीक्षित होगा तो सबके सामने परीक्षा परीक्षा है तो ऐसा नहीं है कि खाली छात्रों के लिए परीक्षा होती है तो हर सेकंड में सबकी परीक्षा होती है और विशेषकर जीवन का अंतिम काल में परीक्षा होगी और जीवन की परीक्षा के अनुसार हमारा पुनर्जन्म होते हैं। अगर पुण्यकाल में करना है तो स्वास्थ्य जन है अगर पाप कर्म करना है तो अधोगति होती है और अगर शुद्ध कृष्ण भक्ति करना है तो कृष्ण के पास जन्म है ये जीवन की परम सिद्धि है तो यही सलाह सभी लोगों के लिए योग्य है कि हम सब छात्र है या छात्र होना चाहिए भगवान का स्कूल में और भगवान श्रेष्ठ अध्यापक है भगवान श्री कृष्ण हमको भगवदगीता गीता सिखाते हैं तो ध्यान पूर्वक गीता पढ़ना चाहिए तो सभी छात्रों को यही योग्य सलाह है कि स्कूल बुक्स पढ़ने के साथ भगवदगीता यथारूप पढ़ना चाहिए तो अगर हम खाली भौतिक पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं तो निश्चित है कि हम उपजेंगे, क्योंकि केवल भौतिक भौतिक ज्ञान ज्या, जो तो हमको संतुष्टि नहीं देते तो केवल भौतिक ज्ञान प्राप्त करने से हम संतुष्ट नहीं होंगे तो भौतिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान का पढ़ाई करना चाहिए उसमें एक एकाग्रता प्राप्त करना सरभ है क्योंकि आत्मा की रुचि होती है स्वाभाविक रुचि होती है आध्यात्मिक ज्ञान में तो वो आध्यात्मिक ज्ञान तो आत्मा के लिए है और आत्मा का मूल स्वभाव है आनंदमय। और भौतिक स्थिति में हम सब दूकमाए होते हैं इसलिए भौतिक ज्ञान प्राप्त करने में एक एकाग्रता प्राप्त करना कठिन है क्योंकि उसमें स्वाभाविक रुचि नहीं होती है तो स्वाभाविक रुचि होती है आध्यात्मिक ज्ञान में वो आध्यात्मिक ज्ञान है तो पहले पहले समझना चाहिए कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं ईश्वर्य नाशवान है लेकिन मैं आत्मा हूं आत्मा का नाश कभी भी नहीं होते हैं। तो इसी ज्ञान से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य है खाली डॉक्टर होने से इंजीनियर होने से टीचर होने से तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते इंस्टाइन इतना बड़ा साइंटिस्ट थे देखिए वे भी संतुष्ट नहीं थे कैसे ही संतुष्ट हो सकते तो केवल बड़ा साइंटिस्ट होने से कोई संतुष्ट नहीं होते हम देखते हैं कि भारत के बड़े बड़े धनी हैं जिनके पास हजार हजार करोड़ रुपया है तो इतने से सक्सेसफुल है तो फिर भी संतुष्ट नहीं होते और फिर भी इतना बड़े पैसे वाले होने के दिन जो गरीब लोगों में जैसे सबका मारान होते हैं लेकिन जो कृष्ण भक्ति करते हैं तो उनके मारान नहीं होते हैं केवल ईश्वरीय से ईश्वरीय चढ़ के भगवान के पास जाना है तो यही सभी भौतिक समस्या की समाधान है कृष्ण भक्ति का तो पढ़ाई में एकाग्रता नहीं होते तो वो जीवन की सबसे बड़ी समस्या नहीं है जीवन में सब सबसे बड़ी समस्या है कि हम मार जाएंगे और उसके बाद पुनरापी जानन पुनरापी मारनम नाम पुनरापी जननी, जठरे, शयनम तो यही सबसे बड़ी समस्या है जन्म मृत्यु जुड़ा व्याशन जन्म होते मृत्यु होते हैं, बीच में संकाश होते हैं और बीमा होते हैं और विधावस्त्र में बहुत बहुत कठिनाई होते हैं तो यही सब का हाव है तो इसलिए तो केवल भौतिक प्रगति के लिए पूर्ण प्रयास नहीं होना चाहिए तो कैसे हम एक आग्रह लैंगिक केवल भौतिक प्रयास में क्योंकि वो भौतिक प्रयास तो हमको कहो आत्मा कहो संतुष्टि नहीं देता। तो ऐसा नालम होना चाहिए कि कम से कम जीवन में बैलेंस होना चाहिए तो शरीर के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए लेकिन समझना चाहिए की शरीर का पालन और पोषण करना है किस लिए क्यूँकी इस मानव शरीर एक बड़े सुविधा है सुविधा है जिससे भक्ति प्राप्त करना सरल होते है तो पशु पक्षी पैक के रूप में प्राणी और जीव का अवसर तो लगभग नहीं है कृष्ण भक्ति करना विशेषकर मानव जन्म में यही अवसर मिलते कृष्ण भक्ति करना तो इसलिए सदैव मन में यही फसर उज्जवलित रखना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना कृष्ण भक्ति करना और सब कुछ जो हम कहते हैं वो मुख्य नहीं है मुख्य है कि हम कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे तो ठीक है साथ ही साथ तो पढ़ाई करना है और डॉक्टर होना इंजीनियर होना अध्यापक होना तो यही सब तो है लेकिन समझना चाहिए। अच्छा बार-बार बा बा हूँ क्योंकि लोग तो विश्वास नहीं करते लोग सोचते हैं कि डॉक्टर होना तो यही जीवन की परम संस्कृति है या इंजीनियर होना या अमेरिका जाना तो नहीं है सबसे बड़ी सिद्धि जीवन का एक दे उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना तो से पढ़ाई कीजिए और गीता पर वो भी करना वो उसका पढ़ाई भी करना चाहिए और कृष्ण भक्ति भी करना है तो छात्रों के लिए ही यही सलाह है तो जो भी खड़ाई खाते आप खड़ो और साथ ही साथ कृष्णा भक्ति खिजीर जो तो हार स्कॉन केंद्र में जो एक बढ़िया आयोजन है इसकॉन यूथ फोरम या इस्कॉन यूथ सर्विसेज, जिसमें वो सब यूथ युवा पीढ़ी आ सकते हैं और एक साथ कृष्ण भक्ति कर सकते हैं तो पराय कीजिए और इसको शिल प्रोपात का मार्गदर्शन के अनुसार आप आध्यात्मिक जीवन पालन कीजिए ऐसे आपका जीवन धन्य होगा आपका मन स्थिर होगा और आप पूरा संतुष्ट होंगे कृष्ण भक्ति के द्वारा तो इसलिए छात्रों को छात्रों के माँ बाप को तो यही सलाह है तो कृष्ण भक्ति करो, माँ बाप भी कृष्ण भक्ति करने चाहिए और बच्चे को पढ़ाई देना है और कृष्ण भक्ति भी देना है माँ बाप का कर्तव्य है बच्चे को संतान को कृष्ण भक्ति सिखाना तो आप सब हैप्पी फैमिली बन जाए बाप बेटा बेटी एक साथ कृष्ण भक्ति किसी और एक साथ आप सब को रोकधाम जाएंगे तो कैसे कृष्ण भक्ति के द्वारा और वो कृष्ण भक्ति कैसे करना है तो बहुत ही सारव है सब एक साथ सदैव इस मधुर नाम जाप और कृत्यम खीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे